उदाहरदास विविधास वृत्तिशो ब्रमण चित्रूपत्म भाती उदाहरित विविध प्रकार की जो तीन प्रकार की जो हैं उनमें ब्रह्म के चिद्रुपता और सद्रूपता दोनों भाषित होते सद्रूपता तो सभी में जट चेतन सारे में उसकी तो चिंता है नहीं अस्थि तो सबको बोलते हैं ना घटो मटो अस्थि साठवी वृत्तिर अस्थि तो शत्रुपता के बारे में कोई चिंता ही नहीं है उसे कहानी की जरूरत ही नहीं है चित्रपता है या नहीं आनंद रूपता सब लकड़ा है लेकिन यहां सिद्ध करना चाहते हैं तीनों प्रकार की वृत्तियों में चित्रपता तो प्रतिबिंबित हो जाता है यानी आनंद रूपता सब में नहीं होता केवल सात वृत्ति वो सिद्ध करने के लिए आरंभ करते हैं पहले ब्रम कि रूपत्व तीनों में है ये दिखाना चाहते वृत्तिश्वेतासु सर्वासु ब्रह्मण्छित स्वभावता प्रतिबिंबती शांता सुखं प्रतिबिंबती एक सर्वासु वृत्तिशु इन सकल वृत्तियों में ब्रह्म कि छित स्वभावता प्रतिबिंबती प्रतिबिंबित होता है शांता सात्विक वृत्तियों में सुखं प्रतिबिंब होती वह इसकी आनंद रूपता का भी प्रतिबिंब हो जाता है सुख रूपता का भी प्रति सचिद आनंद रूप है वह आनंद रूपता हो जाता है शांतासुशेषम शांत मैंने सात्विक वृत्तियों विशेषता क्या है कहते चब्द अनुक्त समुच है अनुक्त जो द्व अर्थात सप्त उनको भी समुचय कर लेना वो भी अभाषित हो जाता अर्थात बाकी वृत्तियों में सप्तर दो हैं और इसमें तीनों हैं तो इसमें क्या प्रमाण है रूपम रूपम बभुवासो प्रतिरूप यदि श्रुति के छिद्रपद प्रतिम्ब है इसके लिए प्रमाण है दो रूपम रूपम बबुआ असौ असौ आत्मा रूपम रूपम बबुआ अनंत रूपम बबुआ प्रतिरूप श्रुति ही आनंद प्रतिरूप को प्राप्त कर गया स्व सदृश चेतनता ही मई एक मतलब व्या प्रतिरूप मतलब उसकी स्वसाद तो उसमें आ गया वो चेतनता उसके सदृश चेतनता उसके अंदर सभी में आ गई एक और दृष्टांत दिया ब्रह्म में उपमा सूर्य का दिवत अतएव उपमा सूर्य का दिवत सूत्र है उपमा सूर्य का दिवत इसकी कैसे लेना जैसे सूर्य का सूर्य का मन जल में बढ़ा हुआ सूर्य का बिंब को सूर्य का करते उसके समान जलस्त सूर्य के समान सकल उपाधियों में सकल वृत्तियों में उस चैतन्य का किया है व्यास इसे व्यास के सूत्र का एक देश सूत्र है ब्रह्म सूत्र तीसरे अध्याय दूसरे पाठ अठारूत्र तीन दो अठारह उपमा अतय चैती सूत्र से पूर्व भाग इतना छोड़ दिया अतेव च उपमा सूर्य का ये पूरा सूत्र वा कैसा अयन ज्योतिरात्मा विवस्वान्द अपो भिन्ना बहुदो गाधि क्रियो दिव क्षेत्र अयमा कद अय ज्योतिरात्मे ज्योतिर्यी आत्मको सूर्य परो भिन्ना जल्क भेद से बहुदा। बहुत प्रकार का दीक है एक एक लगातार छलता हुआ वह वा, उन उपाधियों के भेद से बहुत प्रकार का हो गया जैसे जैसे रंग का जल है वैसे रंग का सूर्य भी हो जाता है उपाधि भिन्न रूप देव क्योंकि उपाधि के द्वारा अपना भिन्न भिन्न रूप को प्राप्त कर लेता है देव उसी प्रकार एवं इसी प्रकार से इन क्षेत्रों में शरीरों में भी अजो अयम आत्मा अजो आत्मा है जन्म हुए के प्राप्त हुए के समान अनंत को प्राप्त कर जाता है एकस्य स्वरूप स्वरूप से एक होता हो भी, का से नानात्व की प्राप्ति के बारे में श्रुति प्रमाण दिखा रहे एक भूतात्मा भूत भूते, भूते व्यवस्थित एकदा बोधा चिशते जल एक ही ये भूत भूतात्मा, एक ही है ये भूत, ये है। भूत, भूत आत्मा ये जो विशुद्ध आत्मा है भूता नाम आत्मात्मा होता होगी प्रत्येक पृथक पृथक अनेकत्व से दिख रहा है एकदा बहुदा चीव दृश्य एक प्रकार से बहुत प्रकार से दिखाई देता है वो उसी प्रकार के दृष्टान किया दृश्य कि जलचंद्रवत, चंद्रवत जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब्य समान कहते हैं कि भाई आपने जो दृष्टांत दिया सूर्य का जल का यह सब तो सावय पदार्थ है उनका जो प्रतिबिंब पड़ भी जाएगा जल में लेकिन आपका जो ब्रह्म निरवय पदार्थ है उसका ये सब उपाधि में कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा और पक्ष कहता है ननो निरवय से ब्रह्मण मात्र भानम क्ष आनंद विभाग कर दिखाई दे रहा है जल में आकाश को सारे में आकाश इन नक्षत्रों के साथ रात में प्रतिम दिखाई देता है निरवय नीरू बद प्रतिम जैसे आकाश का मानते हो जब प्रतिब पड़ा हाथ पर का नहीं पड़ रहा है ऐसे बोला जा सकता है एक हिस्सा प्रतिम्ब हुआ एक हिस्सा का प्रतिबंध नहीं पड़ा तभी होता है जब सावय हो और भ्रम तो निर्वय हुआ है उसका छिदंश पढ़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है है है है का का का नहीं या कुछ कुछ चीजों में का पढ़ता है, केवल, हाँ, और कुछ चीजों में केवल और दोनों का पढ़ जाता इत्यादि कैसे कथन कर सकते हो ने पूछा तब कहते हैं चंद्र उसी दृष्टांत को, को लेकर वृत्तिशो ये जो हम कह रहे हैं ब्रह्म के अंशों का कथन जो हो रहा है ब्रह्म में अंश अंश्रेणी है ब्रह्म में अंश की कल्पना क्यों हो गई उपाधि के आधार पर हमने देख लिया कार्य के क्या अनुमान कर लिया हमने वास्तव ब्रह्म का कोई चेतनशालक आनंदन शालक नहीं है चित आनंद सत्य सब क्या है स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप है से कोई अहसी भाव नहीं है व्यवहार क्यों हुई उपाधि को लेकर के, जैसे इसी चंद्र मलिन जल में चंद्र का प्रतिम्ब कैसे पड़ा उसी प्रकार का शुद्ध जल में पड़ेगा क्या नहीं तो मलिन जल में आपको गाना पड़ेगा चंद्रमा का कुछ ऐसा सुस्पष्ट प्रतिम्ब नहीं है शुद्ध जल में सुस्पष्ट प्रतिबिंब है उसे रंग गए हैं उपाधि किसी उपाधि में हमें अनुभव क्या हुआ केवल चैतन्य का हुआ इसलिए नहीं हुआ देते ब्रह्म का चैतन्य प्रतिबंध पड़ गया उपाधिगत के दोषि के स्वच्छ है के के वजह से, से, से प्रतिबिंब का अंदर अहिंसान शिव व्यवहार हो रहा है प्रतिबिंब को लेकर बिंब में भी लेकिन वास्तव बिंब में अहिशांश भाव नहीं है जले प्रविष्ट चंद्रोयम जल में प्रविष्ट चंद्रमा कैसा है अस्पष्ट कलुषे जले अशुद्ध जल में कलुष मे अशुद्ध मलिन जल में अस्पष्ट है और स्पष्ट निर्मल जल में अत्यंत स्पष्ट है तदव ठीक उसी प्रकार से मलिन उपाधि में केवल चित प्रतिम पड़ रहा है अशुद्ध उपाधि में आंकल प्रतिमा पड़ रहा है द्वेला ब्रह्मा प्रतिशो उत्तम धाराज युक्ति से घोर घोरमूढ़ल्यक्रिद प्रतिबिंबन घोर वृत्ति और वृत्ति अर्थात रजुगुणिवृत्ति और तमुगुनी वृत्ति राजसीता वृत्तियों में मालिन्या मलिनता के कारण से सुखांश चिरो वहां चिड़ांश प्रतिबूलित हो रहा है सुकांश क्या हो गया तिरोहित हो गया है सुखांश तिरोहिता ईशन निर्मल लेकिन थोड़ा निर्मलता भी है यानी कि 100 परसेंट मलिन हो गया काला कोयरा थोड़ी है इसलिए कहते कि देखो ईशन निर्मलता भी उसके अंदर कारण से पड़ गया मालिता के कारण से, का के से सब हो गया ईशन निर्मला के कारण से चिदंश का प्रतिम्ब पड़ गया ननो चंद्रोपाधे रुदकस्य से द्वैविध्यांश उपबंदम चंद्रोपाधि रोधक रुदकस्य दूसरा चंद्रपी उपाधि में उपाधि का उदकस्य चंद्र का उपाधि कौन है चंद्रपी उपाधि में चंद्र का उपाधि कौन जल वो दो प्रकार का जल है हा? मलिन जल शुद्ध जल उसी प्रकार चंद्रोपाधि दिवित अंशभान उपन्ना प्रकृति तो उपाधि से, से नहीं नहीं एक तो अंतकरण ये एक है न जिसे वृत्ति अलग अलग आ रही है उसे प्रति में दोनों आ जाना चाहिए फिर प्रकृति तो लेकिन प्रकृति उपाधि कौन है हमारा अंत है और अंतर्ण कितने हैं एक है तीन तो है नहीं एकांश बनुपन्नम एक, एक, एक, एक दूसरे में दो अंश ऐसे सब कल्पना आपने कैसे कर डाला इत्यास दृष्टांत अंतर वाह एक और दृष्टांश समझाते ऐसा मानती हो तो पूरे वृत्ति को मिला करके एक अंतकरण मान रहे हो तो भी व्यवस्था दिया इस जा सकता है नहीं होगा चंद्र का दृष्टांत दृष्टांत दूसरा देना पड़ेगा। नीरे प्रकाश सतत मात्रोभूति निर्मल भले जल है देखो लेकिन उसमें अग्नि की उष्णता जा रहा है अग्नि की प्रकाश रूपता भी जा रहा है क्या जैसे आग के प्रकाश से किसी को ढूंढ सकते हैं गर्म जल प्रकाश देगा क्या जिससे तुमको ढूंढ लो कोई चीज को ये गरम जल में आग का गर्मी तो आ गया लेकिन आग ये प्रकाश का स्वभाव था नहीं आया भले निर्मल जल शुद्ध आर फिल्टर से अब निकाला हुआ जल ले लो है निकाला हुआ जल ले लो उसमें भी वही हवा है निर्मल जल में भी अग्नि के पूर्ण रूप प्रवृत्ति हुई नहीं हुआ पूर्ण रूप प्रवेश नहीं हुआ उसका आपको उपलब्धि उष्टांश प्रवेश हो गया है अग्नि का का प्रकाश प्रवेश नहीं हुआ जबकि अग्नि में उष्ण तो प्रकाश दो नहीं है दोनों ही उसका स्वरूप है तद्भुत यहां पर ब्रह्म का सचिता स्वरूप है फिर भी हम क्या कहेंगे अंतकरण के अंदर में भी शुद्ध अंतर्ण भले अंत कणी क्षमता कैसी है उस पर निर्भर है इसे निर्मल जल है फिर भी वहां केवल उष्णता गया प्रकाश नहीं गया और लकड़ी में आग लगा दो तो क्या होगा उस लकड़ी में प्रविष्ट आग क्या करेगा प्रकाश भी देगा उष्णता भी देगा उपाधि भेदा इसे कहते हैं छिन्मात्र उद्भूत रेवच यद निर्मले नीरे वह नीर उ न प्रकाश से? उद्भूति चेतन मातृति तो कहा अंत करण का विशेष अवस्था है अंतकर्ण का है करण का एक अवस्था में और तो एक अवस्था कौन सा था रजगुणी और तमगुणी अवस्था उस अवस्था में अंतकर्ण की अवस्था में चेतन मातृभाषित अंतकर्ण का दूसरी अवस्था है शांत अवस्था उस अवस्था में क्या हो गया आनंद भी प्रतिम्बित हो गया तो यहां पर भी क्या है शुद्ध जल भी क्यों हो? उस अवस्था में जल की अवस्था में क्या हो रहा है आ रहा प्रकाश पानी आ रहा है उसी जल वही जल का कार्य कौन है पृथ्वी आकाशाथ वायु वायु अग्नि अग्निराप अद पृथ्वी वह पृथ्वी का एक विशेष कौन है काष्ठ उसे दोनों आ रहा है प्रकाश और उष्णता वही कार्य प्रकाश हो उद्भव गांता सुख चैतन्य तथईति उसी अंत करण का विलक्षण अवस्था में जाना पड़ेगा कौन सी अवस्था सात्विक अवस्था उसी जल का सामान्य अवस्था थी अप्रिय अवस्था थी वो उस अवस्था में क्या था केवल उष्ण प्रकाश ने उसकी विलक्षण अवस्था था कौन सा काष्ट अवस्था उसे दोनों दिखाई दिया पर ण का सामान्य अवस्था राज सेवता उसमें केवल चैतन्य है उसके विलक्षण विशेष अवस्था है उसमें है। तो प्रकाशो दो प्रकाश उद्भव गोनों के दोनों उष्णता प्रकाशता दोनों ही उद्भूतता को प्राप्त कर जाता है था ठीक उसी प्रकार से शांता सुख चैतन्यम तो आप तो, तो उसी प्रकार से सुख और चेतनता आनंद चेतनता दोनों ही उद्भूति को उद्भव को प्राप्त हो जाते हैं व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कहा की गई है वस्तु व्यवस्था हम यहां करें वहां करें ऐसे करने वाली बात नहीं होती है व्यवस्था तो वस्तु के स्वभाव के अधीन होता है कि प्राकृतिक व्यवस्थाएं वस्तु के अधीन होते हैं अप्राकृतिक वस्तु व्यवस्थाएं मनुष्य के अधीन हो जाता है ये प्रकृति है ना प्राकृतिक बात कह रहे हैं वस्तु स्वभाव आश्रित व्यवस्था तुय समुभूत कलपेते ही नियामकम से नियामक तो हमें अनुभूति के अंदर पर कल्पना करनी पड़ती है कहा प्रकृति में कैसे हो रहा है देखो उसके अंदर प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में एक नियमन करने वाला कौन है क्या नियम है वो तो आपने यहाँ समझ सकते हो किुभूति के आधार पर है प्रकृति का अध्ययन करो और वहाँ की व्यवस्था का नियमन कर सकते हो आप प्राकृतिक व्यवस्था में क्या हो जाता है हम लोगों में नियम हम लोगों की मर्जी से बदल सकते हैं आश्रम नियम बदल दो ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं ऐसा करते रहो जो विचार करते रह सकते हैं करतुम करतुमता कर दो पुरुषाधीन व्यवस्था है यानी प्रकृति में ऐसा नहीं होता वहां तो अपना सारा हिसाब किताब चल किस मौसम में कौन से पक्षी किस देश से किस देश जाना है मौसम की अगर प्रकृति की अधीन व्यवस्था चलती रहती है उसको कोई नहीं रोक पाता है है कि नहीं और आप कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो रोकने वाले पुलिस खड़े नहीं जाएगा कोई वहाँ पर पार्लियामेंट घिराव नहीं करेगा कोई हड़ताल नहीं करेगा वहाँ पर भगा पुरुष अधीन व्यवस्था है ना ये पुरुष अधिन व्यवस्था है यहाँ गाड़ियों को वहाँ पार्लियामेंट तक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है उसकी मर्जी है और पक्षी कोई रोक देता है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ देखो पक्षी सब पक्षी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए न पासपोर्ट इनके पास नीसा है कुछ नहीं कुछ नहीं। फ्री में आ गए हैं, फ्री में मिश्री खाने फ्री में चले जाएंगे मनुष्य को जाना है तो पासपोर्ट चाहिए चाहिए, टिकट चाहिए घर लकड़ा है चेकिंग होगी दुनिया भर की सबसे बड़ा बेईमान मनुष्य है ना प्रकृति तो बेईमान नहीं है इसे वहां प्रकृति ईश्वर के अनुसार चल रहा आराम से चल रहा कोई गड़बड़ी नहीं सबसे बुद्धि भगवान ने दिया बुद्धि सब सब दुरुपयोग करके झूठ चलकर करने लगा, इसे सारे नियम बनानी पड़ती छोड़ो कभी रोको कभी कुछ लौड़ा कभी वस्तु स्वभाव आश्रित वस्तु के स्वभाव आश्रय करके व्यवस्था की जाती है समा न सारे न ही अनुभूति के आधार पर जल केवल गर्मी को ग्रहण कर सकता है प्रकाश को नहीं लकड़ी गर्मी और प्रकाश दोनों ग्रहण कर सकता है ये सब अनुभूति के आधार पर नियमन कर लेते उपाधियों के सामर्थ्य को और कोई रास्ता ही नहीं व्यवस्था करने में यहाँ ने वही रहे हैं, में अब में आप जब अंतमुग्र शांत बैठे रहते हैं तो आनंद मग्र रहते हैं और बहिमुग्र होकर होते हैं राग वेश लड़ाई टगड़ा लफड़ा सफड़ा दुनिया और हो होता है उससे आपके दिमाग में जो आंत सुखा है दुखी दुख दुखी दुख रहता है अनेक प्रकार दुख झेलते हैं कहते हैं न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांता क्वचित कश्चित सुखातिशयता न घोरासु न मूढ़ासु घोर वृत्तियों में और मूढ़ वृत्तियों में मैंने राजसि और दानस वृत्तियों में तो भूल से भी सुखानुभूति हो सकता सुखानुभव न ईक्षते घोरासु सुखान बाबा नई बात है मूढ़ासु अभी शांत वृत्ति में सदा होगा क्या नहीं तो शांत की जो है सुशुप्त काल में भी देख रहा है लेकिन वहां वास्तविक वो आनंद जैसे होता वैसा नहीं है ना सम्यकते क्वचित कश्चित सुखातिशय क्वचित कहीं कहीं किसी किसी शांत वृत्तियों में किसी किसी को ही सुखातिशय का अनुभव नहीं तो अनित्य क्षणिक सुख को ही अनुभव करते हैं कोई चीज मिल गया थोड़ा खुश हो गया थोड़ा अंतर्मुख होता है थोड़ा सुख अनुभव होता है वो है उसको नहीं लेना है इसलिए तो पूर्ण शांत वृत्ति में होगा और किसी किसी को होता है कभी कभी होता है मैंने काल वगैरह में होता है योगी और ज्ञानियों के लिए होता है शांता सुपी आनंद प्रकाश शांत वृत्तियों में आनंद प्रकाश तो है लेकिन स्वीकार क्वचित कश्चित सुखातिश्यु भविष्य वह भी लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी को ही सुखातिशियव अनुभव होता है पूर्वोक्त घोर मूड वृत्तिशिव सुखा भाव में दर्शय पूर्वोक्त जो घोर और मूड वृत्तियों में सुख का अभाव इस बात को और स्पष्ट प्रकट करते हैं देखो अभिनय दर्शय गृह क्षेत्र आदि विषय यदा कामो भवे तदा काम से घोरत् त्र नो सुखम् गृह क्षेत्र विषय यदा कामो भवे तदा राजसस्यस्य कामस्य घर खेती बाड़ी पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह वगैरा वगैरा हाँ? कदया पर क्या है इत्यादि विषय में जब कामना जगती है तभी आपके अंदर रजगुण उत्पन्न होता है राजस्य अस् काम अस्या। घोर ये जो कामना हुई है वो राजसी कामना होने से वो घोर वृत्ति मान जाती है तत् नो सुखम सुख नहीं हो सकता क्यों कामना पूरी हुई तो सुख नहीं पूरी ना हुई तो सुख नहीं क्यों कामना ही दुख रूप है इसलिए कामना करना ही गलत है पर श्रुति में कहा सो काम है तो इस गड़बड़ हो गया है ना सो काम है तो एक को हम बहुत श्याम प्रजाए एक मई मैं, मैं बहुत हो ऐसे सोच है जाऊबड़ो नहीं तो कहा आनंदी आनंद में थे सदा आनंद रो पदमी करते एक को हम बहुश्याम सोच करके शादी करता है एक मई हूं मैं हमें बहुत होना चाहता हूँ मेरे को दूसरी चलिए एक जाया मे छुट्टी कह रही है तो प्रशो में आया तो कल्पना करता है जाया मे मेरे को पत्नी हो गए शादी करेगा प्रयास करेगा फिर बच्चे प्रजा ये ही हो, अनेक प्रजा बना लेता चक्कर चलता है कहते हैं क्यों क्यों आप आप? दुख वो सुख नहीं है? बोलते दुखी है, क्यों बोल रहे हो तो देख लो, प्रतिबंधे भवि क्रोधो द्वेश प्रातिकूल सिद्धेत न अस्थि दुखम पहले होता है कामना तो जग गया अब वो कामना पूरी होगी कि नहीं होगी ये मन में शंका रहता है वह शंका कभी से दुखी दुखी दुखी दुखी अंदर रहता है वो कामना तो जग गई आपकी हम कहीं मनलेश्वर हो जाए ना हो पाए तो मन में शंका है हो जाए तो समस्या ना हो तो समस्या अंदर ही अंदर घुट रहे हैं होने ना होने की शंका से भी घुटन होता है और घुटन ही दुखरूप है कहते हैं सिद्धे कामना पूरी होगी या नहीं होगी इतम अरे जाता कामना नहीं हुई तो सिद्ध धते और और बढ़ेगा घटेगा नहीं कामना पूरी नहीं हुई तो दुख और बढ़ेगा अरे मालूम मेरी कामना हो रही है संपन्न होने जा रहे बीच को प्रतिबंधक कहा जाए तो प्रतिबंधे भो क्रोधो क्रोध जगता है गुस्सा होता है प्रतिबंधकों के खिलाफ हटा दे प्रतिबंध हटा गया कैसे आ गया हमारे बीच हाँ और यदि मान लो प्रतिकूल हो जाए तो द्वेशे व प्रातिकूल प्रतिकूल हो, हो जाए तो द्वेष होगा प्रतिबंधित हो जाए तो क्रोध होगा ना सिद्ध हो गए तो दुख बढ़ेगा मन है दुख में क्रोध भी दुखात्मक है द्वेष भी दुखात्मक है दुख तो दुख है ही मने एक कामना जगती है तो इस दुख जाल में फंसना पड़ता है सुख सिद्ध हो दुख सुख की सिद्धि न होने पर दुख तो वर्द दे दुख बढ़ेगा सुख से प्रतिबंध गाजा दे तो क्रोध हो बहुत क्रोध हो जाता है जैसे कई बार उधर घर में बड़ा मस्ती से बैठे हैं कोई चीज देख रहे हैं टीवी या कोई और चीज है जब कोई बीच घंटे भेजा दे दरवाजे पे आ गया कोई तो हम मनी मन गाली दे घाय को आगे बीछा पता नहीं था आराम से देख रहे थे मजे में मरे थे अब आ गया कौन है पता नहीं जाएंगे नहीं दो चार दो घंटे बजे तब मनी मन गाली देते हुए जाएगा दरवाजा खोलेगा और यदि मालूम कोई ऐसा आदमी जो तो आ जाए कोई फालतू तो आदमी तो जरूर गुस्सा भी बता दो गुस्सा दे अभी आ रहा था तेरे हो हाँ, ही जाता है अभी आया था आया हम लोगों को मिला था ना सवेरे प्रतिकूल तो तो तो हो, हो तो प्रतिकूल हो जाएगा परिहार से असत्य हम मान लो उस प्रतिबंध को दूर नहीं कर पाए या प्रतिकूलता को हटा नहीं पाए तो भी दुख और बढ़ेगा परिहार से आश्चित विषादे और विषाद हो जाएगा अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय क्योंकि उस दुख का परिहार नहीं दिख रहे क्या हो गया मैं कहा फंस गया है अपने ही स्वजनों को गुरुओं को सबको मारने को तैयार हो गए दादा को मारने को तैयार हो गए मन बड़ा कि हो जाता है और उसको परिहार नहीं दिख रही इसको अब क्या कर सकते हैं भूमि में आ गए हैं अब कहा परिहार है नहीं दिख रहा है तो विषाद में पहुंचा भी तामस भी है तमुगुणी में चला गया सत्युगु में जाता तो ठीक था रजगुण में तो आया लड़ूंगा मैं भी कर गया यहाँ के दृश्य देख करके तमुगुण में चला गया विषाद है का मूल सात्विक नहीं है इसलिए कहते हैं तस्या तुखम सुख नहीं दुख ही होगा तुम्हारे लोग सब गाली देंगे अशक्त प्रतीकारों विषाद क्रोधादिशु मह दुखम सुखशंखा दूरद काम्य हर्षवृत्ति शांता तहत्सुखम भोगे महत्म लाभ प्रसक्ता ही महत्म विरक्त तो विद्यानंद तुदीदर्य क्रोधलोभ निवार अश कस्ि प्रति यदि प्रति करना संभव नहीं विषाद्या विषाक प्राप्त होता है ये सारी चीज तामस ताम और क्रोध जो राजगुणी है क्रोधादिशु मह दुख महान सुख शंखा पिता इसलिए आप सुख भी शंखा भी आप नहीं कर सकते दूर से यानी किसी भी प्रकार से रजगुणी और तमगुणी वृत्तियों में सुख की आप गुंजाइश ही नहीं रहते कल्पना भी नहीं कर सकते सुख मिलेगा और जो मूर्ख लोग उस क्षमिक सुख को कोई सुख मान करके बैठे हुए हैं लेकिन निरंतर वो सुख न हो है फिर दुख आ रहा है फिर भी वेद जगता नहीं और मान लो आप सात्विक म जा काम्य लाभे हर्ष वृत्ति काम्य वस्तु का लाभ हो जाए तो हर्ष वृत्ति होती है सात्विक वृत्ति है शांता तत्व महत्म वहां पर उस विषय में तब क्या हो गया शांत वृत्ति हो गई जो शांत वृत्ति स्वाति वृत्ति हुई इसे महत्व महान सुख का अनुभव होगा और भोगे लाभ प्रसुख मात से महत्तर सुख हुआ विषय प्राप्त हुआ उसी में ही सुख हुआ और विषय को उपभोग भी होने लग जाए तो और सुख बढ़ गया महत्तर सुख है लेकिन उसे वैराग्य हो जाए तो महत्तम सुख है महत्म महत्व मात, महत्व महत्व सुख तीन कोटि टी इसलिए विषय की प्राप्ति मात्र से जो सुख होती हो वो सुख कह दिया और उसमें भोग भी हो गया ईश्वर देव ही लाभ प्रसोगे लाभ थोड़ा सा भी भोग में लाभ की प्रसक्ति होने लग जाए तो महत्तर सुख हो जाता है लेकिन वास्तव में महत्तम सुख जो है उस काम या वस्तु जो प्राप्त हुआ उसका भी त्याग में वैराग्य महत्तम विरक्तोत्तु इस बात का वैराग्य से महत्तम आनंद है ब्रह्मा जी का सूत्र आत्मा का भी सुख का आनंद का त्याग दोगे तो वही स्रोत्र प्रमिष्ट होता है ब्रह्म होता है इस प्रकार से विद्यान प्रकरण में भी हमने समझाया है पूर्व प्रकरण में न विमान से विचार ना वहां पर एवं इस प्रकार से जैसे शांत वृत्ति को समझे आप शांति को भी समझना शांत तथा तो अवदार शांति शांति अवदार ये तीनों सात्विक शांति शमन है मन में शांति क्षमा के देने से दूसरों ने आपसे अन्याय किया उसको आपने क्षमा कर दी उससे आपके मन में शांति और उदार भावता के कारण औदारी तीनों अवस्थाओं में सुख की महत्वता बढ़ती जाती है और इन विषयों के वैराग्य से तो महत्तम सुख हो जाता है क्रोध लोभ निवारण क्यों इन सब सुख है क्योंकि क्रोध भी नहीं है यहाँ लोभ भी नहीं यहाँ पर क्रोध लोभ निवार सिम इस प्रकार से शांति आदिओं के अंदर सिद्ध जो है स्पष्ट कर करते हैं यद्य सुखम भवित प्रतिबिम्बनात् प्रतिबिंबनास्वंतर मुखास्व निर्विघ्न प्रतिबिंबन इसे जो जो सुख होता है वह वह सुख ब्रम कई प्रतिबिंब समझा किसी भी विषय लाभ से जैसा भी चीज प्राप्त होता है आपको कोई भी सुख अनुभव होता है वह सुख उस ब्रह्म कई अंश समझना यद्य सुखम भवित तत्त ब्रह्म प्रतिबिंबनात्व सब ब्रह्म के ही आनंद रूपता के प्रतिबिंब के वजह से ऐसा है लेकिन वृत्ति स्वंतमुनम प्रतिबिंबनम जब जब ये वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है तब तो इस ब्रह्म का प्रतिबिंब निर्विघ्नता पूर्वक पड़ जाता है बस अंतर्मुखी वृत्ति होना ही जरूरी है ब्रह्मानुभूति करने जब तक बहिर्मुखी वृत्तिया तब तक ब्रह्मा नहीं हो सकती अंतर्मुखा वृत्तिषु प्रतिबिंबन निर्विघ्न निर्विघ्न होता है इस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है निर्विघ्नता पूर्वक कहाँ होता है जब अंतरण का वृत्तिया अंतर्मुख इधानी ब्रह्मस्वरूप अनुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वूप स्मी इस प्रकार से कहीं सत्ता रूपेण तो सभी में आप भ्रम का अनुभव कर रहे हैं क्वचित में चैतन्य का भी प्रति पड़ता अनुभव कर रहे हैं और क्वित में सचिदानी भी अनुभव कर सकते हैं इस प्रकार सर्वत्र जो विद्यमान ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति का प्रश्न के लिए उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं सप्ताक्षित सुखम चेती स्वभा नेत्रद्वयम् सत्ता, सत्ता, चिति और और सुख, सुख। इनमें से मृतिका शिला पत्थर आदियों में सत्ता एवं सत्ता वात्र चैतन्य भी वहां पर नहीं है और आनंद भी नहीं है नेत्र अन्य दोनों मन चैतन और आनंद दोनों नहीं है, सन और और और और चित है। शांत वृत्तों और शांत वृत्ति में सचिदान त्रयोवित और आनंद एवं सप्रपंचम ब्रह्म अभिता तो इस प्रकार से सपंच ब्रह्म का कथन हो जाता है सत्ताचिद्यक्तम धीवृत्त घोर मूढ़ शांत वृत्त व्यक्तम ब्रह्मीरित इसका नाम मिश्र ब्रह्म है।, है मिश्र ब्रह्म और दूसरा अमिश्र ब्रह्म सबल ब्रम है ना निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म इसको सरल भी कहते हैं सत्ता चित्व व्यक्त सत्ता और चेत व्यक्त कहा शांत वृत्ति तीनों द्रें। ये जो है कथन है ऐसा जो चैतन्य ऐसा जो वृत्ति में प्रतिम्बित मान वृत्तिरूपी उपाधि से उपस्थित परम का अनुभूति है ना ये नि को ब्रह्म नहीं है वृत्ति में उपहित जो ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं इस, इस ब्रह्म का क्या नाम है मिश्र ब्रम रख दिया मिश्रम इत्थम। इस प्रकार से जो कुछ कथित है ये सब क्या है मिश्र ब्रह्म है अमिश्रम कदो क्या जाते फिर अमिश्र ब्रह्म का ज्ञान कैसे होएगा? इत्याचं इसके बारे में पहले जो चार प्रकरण गए हैं वह चारों अमिश्र ब्रम कहीं लेकर ज्ञान ज्ञान अमिश्र जो ब्रम शुद्ध ब्रह्म उसका ज्ञान और योग के द्वारा जाना सकता है तउच पूर्व तो, उद्रित ज्ञान और योग के द्वारा पूछा नहीं वो पहले हमने उसके बारे में कथन कर दिया है कहा कहें आप पहले अध्याय में योग का विचार व्यक्त कर चुके चिंता है विचार। योग विचार हो चुका, योगानंद प्रकरण में और ज्ञान का प्रकरण अध्याय उसके बाद के दो अध्याय और दो अध्याय थे आत्मानंद और अद्वैत इन दो आनंदों के प्रकरणों में ज्ञान के विचार सम्यक कर चुके हैं ज्ञान योग पूर्व में उक्त वित्तीय ज्ञान और योग दोनों साधन जिससे अमिश्य ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का अनुभूति होता है वो पहले हम कह चुके हैं कुछ कहा कहे हो आप उन दोनों के बारे में इत्या संख्य हो योग प्रथमाध्याय प्रथमाध्याय समान अध्याय और उसके बाद दो अध्याय और, अध्या और दो अध्याय थे आत्मानंद और अद्वैत आनंद इन दोनों आनंदों के प्रकरणों में ज्ञान उक्त मित्र ज्ञान के बारे में कह दिया गया है। सच्चिदानंदा नाम ब्रह्मे माया किम रूपम सचिद और आनंद ब्रह्म का स्वरूप है आप कहते हो फिर माया का क्या स्वरूप है असत्ता माया रूपम मायारूपं त्रिडम असत्ता नर श्रृंगाराड्यं का सबका विरोधी असत्ता माया का स्वरूप है चित्त विरोधी जाड्यता यह माया का स्वरूप है सुख आनंद का विरोधी दुख भी माया का स्वरूप है इसलिए असत्ता एक दुख जाड्युख दो और असत्ता एक कुल तीन हो गए ना दुख के द्वे दो और असत्ता मिला के तीन ये तीन चीज माया रूपम त्रियंतम इदम त्रयम माया रूपम ये जो तीन है वो माया का स्वरूप है और इनको कहा देख रहे हो केवल असता आपको इसे पहलेवलो देखा आपने में केवल उसी को कहाता माया का असत का स्वरूप कहा देखा आपने क्या नरसिंह आदि में देख लेना नरसर का पुष्प बंध्या पुत्र ये सब क्या है केवल असत्य असत्ता नरसिंगा मनुष्य का सिंह मनुष्य कोई सिंह होते ही नहीं है नरसिंह नरसिंह यहां पर खोपड़ी के बढ़ने वाला गया गया गया गया गया से होते हैं। वो जो, जो है वो होता है नहीं इसलिए अत्यंत असत्ता है उसके अंदर और जाड्यकाल देगा आपने जो सब जहा देख रहे हो कौन सी काष्ट शिला दिशो। लकड़ी शिला इत्यादियों में जाड्यता है इसलिए काट रहे रे कुछ भी कर रहे कुछ नहीं महसूस होता है न रोता है न चिल्लाता है लकड़ी काढ़ असत्तम जाढ़ दुख कुकार दुखम कुतर इत्याशोर मूढ़धुख माया विजा शांता बुद्धिवृत्ति मिश्रम ब्रह्मे की घोर और मूढ़ राज वृत्तियों में दुख रूपता है माया की दुख रूपता है एवं माया विजिता इस प्रकार से माया प्रतिभासित होती है वस्तुओं में शांता बुद्धिवृत्ति या इत्या शांता बुद्धि वृत्तियों के साथ को प्राप्त हो रखा है ना ब्रह्म इसलिए इस ब्रह्म का नाम मिश्र ब्रह्म है इसको मिश्र ब्रह्म नाम से कह लिया जाता है और वृत्तियों शुद्ध होगा वृत्तियों के साथ ऐक्यता को प्राप्त हुआ है जो उसका नाम मिश्र ब्रह्म हो गया एवं सर्वत्र माया प्रतिभा इस प्रकार सर्वत्र माया प्रतिभाषित होता है एकमात्र विशुद्ध शांत वृत्तियों में माया का कोई स्वरूप नहीं है वह सच्चे जान रूप आ ब्रह्मणो शांत में, ब्रह्म की शांता क्यों है क्या कारण है प्रतिम्ब हुआ न इसलिए एकदिधान ये सारी बात जो आपने समझाया है इसलिए इसमें क्या फल है क्या प्रयोजन है ब्रह्म ध्यान सभी चीजों में व्याप्त ब्रह्म का वर्णन कर दिया तत्त रूप का आप ब्रह्म के उन वस्तु में ध्यान कर सकते हैं तुम नृसि ऐसा जब सुपष्ट ब्रह्म का स्वरूप माया का स्वरूप चिंतन करने के पश्चात निश्चय होता है जो व्यक्ति योपमान यो पुमान, ब्रह्म इस ध्यान करना जो चाहता है वो तो क्या करें आदि अत्यंत असत पदार्थ है इनकी तो पूर्ण पूर्णत उपेक्षा कर देना चाहिए उपेक्षित शिष्टम और अन्य चीजों में ब्रह्म का यथात्म किसी में सद्रुपता किसी में किस किसी त्रिद्रूपता का अपने आप जहां जैसा संभव है जितना संभव है उतना ध्यान कर देना चाहिए मिथ्या अन्यत्री ब्रह्म ध्यान करना चाहिए अन्य ऋत्युक्तम रूपम ये तो बंद हो गया फूल हो गया ना अन्यत्र कहते कि भाई अन्यत्रितुक्तम कुत्र कथम धेय इत जो आपने कह तो दिया फिर भी कहा किस अंश का ध्यान, ध्यान करना चाहिए किस प्रकार से ध्यान शिलाद नाम रूपे दक्ता सन्मात्र चिंतन त्यक्ता घोर मूढ़ सचिव विचितन शिलाद शिला में क्या करना है हमें नाम और रूप को त्याग देना है और केवल सन मात्रता का चिंतन करना है ऐसा पहाड़ को देखो तो ब्रह्म की सत्ता का स्थित है वो पहाड़ है संज्ञा को छोड़ो पहाड़ को रूप जो उसको भी छोड़ दो नाम और रूप को त्याग करके इस व्याप्त जो सत्ता मात्र है उसका अध्ययन करें और वृत्तियों में क्रोध काल में क्या करना त्यक्ता दुख वहा जो माया की दुख रूपता है उसको निकाल दो निकाल करके सत और चित्त रूपता से जो भाषित हो रहा है उसका चिंतन करना चाहिए त्यक्ता घोर मूढ़ घोर और मूढ़ राशि और तम से वृत्ति में विद्यमान जो दुख रूपता है उसे त्याग करके वहां विद्यमान जो ब्रह्म की सत्य और चित्त रूपता है उसका चिंतन करना चाहिए ये नहीं सब साक्षी भाव में बैठे बिना नहीं होगा ना आज अगले जो क्रोध कर रहा है तो आप इधर भी से भीट कर जाते हैं वहां थोड़ी देखेंगे हाँ देखो ना चैतन्य की महिमा हो रही है, है? सब की महिमा है ये देखो क्या हो रहा है ऐसा ध्यान देखोगे अगला गुस्सा पर कर रहा हो और आप सतर्चित देखे प्रसन्न होते रहे तो अगला और गुस्सा होगा लठ बजा देगा बड़ा मुश्किल है ना लेकिन देखने वाले देखते हैं वो जो हिमालय की जो हिमाचल प्रदेश के संत का है सुंदरनगर वाले संत जो थे प्रसिद्ध महात्मा अब नहीं है वो जो भी आ देखो हाँ हाँ शिवजी क्या स्टॉन्ग बना करके आए क्या रूप धारण करके आ गए शिवजी कमाल हाँ बहुत आनंद आ रहा है बहुत ऐसे भी होते हैं देखो स्वरूप शिवजी का रूप चोर लोग आए तब भी यही बोला चोरों को सुना था तस्करुदी में पधारे बहुत खुशी की बात आई आई बैठी घबरा गया पहले क्या हो गया महात्मा जो है हमको बुला रहा है प्रेम से बिठा रहा माल निकालय माल्टा अरे भाई ठंड में आए हो पहले चाय पी लो गर्मी आने दो फिर बताऊंगा कहा माल फिर ले जाओ नाम से क्यों कह महादेव आप तो महादेव है इस रूप में आए हैं तो खुशी की बात बैठी है पहले चाय पी लीजिए गर्म गरम चाय बना के पिलाया अपना रात्रि 12 बजे कर गए, फिर कहते हैं जो जो गटरी है ना इनमें से कहीं कुछ होगा तो ले जाना हमको तो पता नहीं मैं तो कुछ रखता नहीं लोग आते अपने सेवा करने और बात बूंद के रख देते हैं तो कहीं कुछ होगा तो ले जाना कमा ले तो महात्मा जो है चाय भी पिला दिया कहते गुँचो मैं लेके भी जो बोल रहा है ये तो परेशान में ग्रह भी अंदर मानू भी ले फिर जब आए मान लेकर कहते महादेव तो यदि कम हो गया हो तो हमें क्षमा कर रहा हूं क्या करें जो है वही तो हम दे पाएंगे आपको बताओ तो चोर को ऐसे कहेगा कम हो गया तो बात माफ कर दो शिव ही तस्त रूप में आ रहे हैं है। ये विषण है कोई भी उस शिव रूपता को देखना चेतन रूपता को देखना क्रोध कर रहा आप गुस्सा कर रहे शिवजी क्रोध कर रहे हैं आप शिवजी तो क्रोध रूप में आ गए हैं आज ऐसा बोलते थे उनके स्वभाव ही ऐसे हो गए कोई भी कैसे भी रूप में आ गए भी। भी तो और चार गाली दे जाइए ना है नहीं ऐसे सभी में शिवाकार ईश्वर को देखना कहते ना हम सबको शिव का देख रहे हैं सबको मार्केट में देख रहे हैं कहना आसान है कौन देख रहा है देख रहा है फिर भेदभाव क्यों कर रहे भेदभाव तो तो क्यों करते भेदभाव हो ही नहीं सकता है सभी को एक रूप में देख रहे हो तो भेदभाव देख रहा है घोर मूल बुद्धिशो दुखम प्रत्येज सचित रूप चिंतन कर्तव्य मिथ्या घोर और मूल बुद्धियों में दुख का परित्याग करके सचित इन रूपों का चिंतन करनी चाहिए और सात्विक वृत्तिशो सचिदानी ध्ये सात्विक वृत्तियों में सचितौरान तीनों का ध्यान करना चाहिए शांता सचिदानंदम विचित कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्ट तीस्र् चिंता क्रमादिमा और शांत वृत्तियों में सचितौरानंद तीनों का ही चिंतन करना चाहिए इनमें से जो तीन बताया है ना तीन क्या बताया पत्थर में केवल सत्ताश का ध्यान करना क्रोधादियों में सपित दोनों का ध्यान करना राशि कांश वृत्तियों में ये कनिष्ठ एक है अधम कोटि का ध्यान केवल सत का ध्यान अधम कोटि का ध्यान है सचित दोनों का ध्यान मध्यम कोटि का ध्यान है चितान तीनों का ध्यान उत्तम कोटि का ध्यान है कनिष्ठ मने मध्यम उत्कृष्ट मने उत्तम अध्यमोत्तमा तीसरा ध्याना चिंता मने ध्यान विचारा क्रमा इमा चिंता तीन प्रकार के विचारे विचार है ध्यान है व से अधम मध्यम उत्तम कोटि का समझना चाहिए ईषम ध्यान किंग साम्यम न इत्या क्या ध्यानों में सदृशता है क्या नहीं नहीं तीनों ध्यान एक समान है, अदम, इस से करना पड़ता है। इदानी निर्गुण ब्रह्म ध्याने न अनुग्रहाय मिश्र ब्रह्म ध्याने अधिकारित प्रयाणा कति मिश्र ब्रह्म में इन जगत में भी सतंश को ध्यान करो ऐसे क्यों, कर? ध्यान क्यों करते नहीं उपदेश दे हैं नहीं निर्गुण निर्गुण के लोग अधिकार कौन है ज्ञान योगी ज्ञान और योग वाले जो व्यक्ति राजयोग कर सकता है जो व्यक्ति जो क्रिया योग कर सकता है योग मार्ग में दक्ष है या ज्ञान चिंतन कर बुद्धि में इतनी क्षमता है शास्त्रों में एकाग्र होने की क्षमता पास। ऐसे पढ़ते पढ़ते पुस्तक पर सो जाएंगे इतने एकाग्र हो जाएंगे शास्त्रों में पुस्तक पर ही पढ़ गए ऐसे लोग भी ज्ञानाधिकारी नहीं है ज्ञानाधिकार पर योगाधिकार जिनको नहीं है ऐसे अनधिकारियों के लिए मिश्र धर्म की बात है क्यों तो जैसा हो तो वही ज्ञान जो तुम्हें उपलब्ध है उसी पे ध्यान करो तुम्हारा स्वभाव गुस्से तुम्हारा आपकी गुस्सा में तुम्हारा सतरचित का ध्यान करो खुद की गुस्सा सतर्चित जो है उसका सतर्चित का ध्यान करो जहां जैसे हो जैसी आपकी वृत्ति है जैसी वस्तु प्राप्त है उसी के अनुसार आप सब चित्तवान कर जैसे जैसे हो जितनी हो सके जैसी हो सके उतना ध्यान करना चाहिए इसलिए मिशक भ्रम का चिंतन हुआ है निर्गुण ब्रह्मध्यान है अनधिकारी नो अनुग्रह आय अनधिकारियों पर अनुग्रह करने के लिए मिश्र ब्रह्म ध्यान अधिकारित मिश्र ब्रह्म ध्यान में उन्हीं को अधिकार है इसलिए बात कही गई मंदस्य मिश्र ब्रह्म चिंतन उत्कृष्टं वक्त में वात्र विषयानंद मंदस्या जो मंदाधिकारी है जो ज्ञानाधिकारी नहीं योगिकारी ने भक्ति के अधिकारी ने जब ध्यान करने के अधिकारी ने रहा, क्या करेगा वो वो घूमता काम धंधा करता हुआ कर्मयोग है वो कर्मयोग में रहते वक्त वहीं गुस्सा होना पड़ता है कि जाती है, कुछ हो जाता है कुछ हो जाता है उसी वृत्ति में ही उसको ब्रह्म ध्यान करना है ऐसा उनके लिए मंदस्य व्यवहार मिश्र ब्रह्म चिंतन मंदाधिकारी मंदाधि मंदाधिकारी है जो व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म विषय चिंतन ध्यान करने के लिए ही यह अध्याय विचार हुआ है उत्कृष्टम वक्त में मात्र विषयानंद ईद मिश्र ब्रह्म विषय उत्कृष्टम चिंतनम वक्त उत्कृष्ट ध्यान का कथन करने के लिए ही इन विषयों में भी उत्कृष्ट ध्यान हो सकता है सच्चे तीनों का हम ध्यान कर सकते हैं इस बात के लिए ही यहां कथन करने के लिए विशानंद नामक इस ग्रंथ का हमने आरंभ किया था कथन किया है